क्या करूंगा लेकर तुम्हारा बैकुंठ और क्या करूंगा कल्प वृक्ष की छाए रहीमन ढाक सुहा ये ढाक का कुरुप सा वृक्ष भी खूब सुहामना है बस एक काम हो जाए जोगल पीतम बाह तुम्हारे गले में मेरा हाथ हो मेरे गले में तुम्हारा हाथ हो फिर इसी ढाक के नीचे स्वर्ग बस गया फिर क्या करेंगे कल्प वृक्ष और बैकुंठ का फिर यही बैकुंठ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 परमात्मा के द्वार पर प्रेमी की तरह जाओ भिक्मंगे की तरह नहीं माननी सब कुछ निछावर चरण पर तेरे वरण कर पुण्यतम क्षण खोल दे निज नयन पाटल युग युगों से स्निग्ध उरतल वेदना बन जाए यमुना एक सुधि की सांस से गल रागनी सुरले निछावर भजन पर तेरे